प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म में क्या अंतर है समाधान सूक्ष्म भूत तन्मात्रा रूप में है अर्थात अपंचीकृत भूत है भूत सूक्ष्म पंचीकृत स्थूल भूतों का अत्यंत सूक्ष्म रूप है जब जीव इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर को ले जाने के लिए भूत सूक्ष्म की आवश्यकता होती है सूक्ष्म शरीर करण रूप है उसे कार्य करने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए सूक्ष्म शरीर करणात्मक होने से शक्ति रूप है उसे रहने के लिए कोई आधार चाहिए उसके बिना वह बिखर जाएगा मरण काल में जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है उस समय सूक्ष्म शरीर का आधार क्या रहेगा या उस समय भूत सूक्ष्म ही उसका आधार बनता है इन्हीं के सहारे सूक्ष्म शरीर अगले स्थूल शरीर में जाता है जिज्ञासा भूत सूक्ष्म को आगामी शरीर का आरम्भक बीज कहने का क्या आशय है समाधान, भूत को आगामी स्थूल शरीर का उपादान मानते हैं जैसे आपने किसी वृक्ष को छोड़ दिया पर उसका बीज रख लिया उसे दूसरी जगह जाकर बो देंगे तो वृक्ष पैदा हो जाएगा इसी प्रकार से पूर्व के स्थूल शरीर से जो भूत सूक्ष्म आता है वही अगले स्थूल शरीर का उपादान बनता है इसीलिए इसे आगामी शरीर का आरंभक कहते हैं जिज्ञासा वेदांत मत में कहे जाने वाले दृष्टि सृष्टिवाद का तात्पर्य क्या है समाधान दृष्टि सृष्टिवाद का वर्णन वेदांत के योग वाशिष्ट इत्यादि ग्रंथों में मिलता है इसका तात्पर्य यह है कि जो वस्तु जैसी आपको दिखाई दे रही है वैसी अन्य को भी दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है व्यक्ति का जैसा संस्कार होता है उसी के अनुसार उसको वह वस्तु दिखाई देती है इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि इस वस्तु का यही स्वरूप है आप व्यवहार में भी देखिए एक ही स्त्री पुत्र को माता दिखाई देती है किसी कामी पुरुष को सुंदरी दिखाई देती है योगी को हाड़ मांस की पुतली दिखाई देती है और बाघ को भोजन दिखाई देती है अब बताइए उसका वास्तविक स्वरूप कौन सा है दृष्टि सृष्टिवाद प्रक्रिया सभी लोगों के समझ में नहीं आ सकती इसके लिए तीव्र वैराग्य और अभ्यास की आवश्यकता है अन्यथा गलत समझ भी हो सकती है इसलिए वेदांत में कुछ ही जगह पर इसकी चर्चा मिलती है